महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 39 में आपका स्वागत है। एपिसोडी दिन की सुबह की बात है सेना कर युद्ध में भेजा कर्ण के लिए तो जैसे ये बरसों का सपना सच होने जैसा था उसके सीने में अर्जुन से खुद को बेहतर साबित करने की आग कब से धक रही थी पहले भीष्म के कारण वो युद्ध से दूर रहा और फिर द्रोणाचार्य के होते हुए उसे खुलकर खेलने की आजादी नहीं मिली लेकिन अब वो खुद सेनापति था और अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था दुर्योधन ने कर्ण के रथ का सारथी मद्रेश के राजा शल्य को बनाया ताकि कर्ण को सही गाइडेंस मिले वैसे शल्य थे तो नकुल सहदेव के सगे मामा लेकिन लड़कौरवों की तरफ से रहे थे वे दिल से इस काम से खुश नहीं थे कहा जाता है कि लड़ाई के बीच बीच में शल्य ने कर्ण का हौसला तोड़ने वाले ताने भी मारे पर कर्ण ने उन बातों को अनसुना कर दिया। कर्ण पूरी शिद्दत से तबाही मचाने में जुट गया। उसका बस एक ही लक्ष्य था, को हराकर पांडवों को खत्म करना और अपने जिगरी यार दुर्योधन को जीत दिलाना उधर उसी दिन भीमसेन ने भी अपनी कसम पूरी करने की ठान ली कुरुक्षेत्र के उस खूनी मैदान में भीम ने दुर्योधन के भाई दुशासन को ललकारा वही जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था भीम की कसम थी कि वो दुशासन का खून पीकर ही दम लेगा दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई पहले तो दोनों तीर कमान से लड़े लेकिन जल्द ही भीम ने दुशासन का धनुष तोड़ दिया दुशासन ने तलवार निकाली तो भीम ने वो भी काट दी आखिरकार दोनों गदा लेकर आमने सामने आ गए यह ताकत और हुनर का मुकाबला था लेकिन भीम के वारों ने थोड़ी ही देर में दुशासन को बेबस कर दिया एक मौके पर भीम ने अपनी गदा से ऐसा जोरदार वार किया कि दुशासन पर गिर पड़ा। भीम बिजली की तेजी से लपके दुशासन की छाती पर पैर रखा और उसकी भुजाएं शरीर से उखाड़ फेंकी फिर गुस्से और बदले की आग में पागल भीम ने अपनी दोनों अथेरियों में दुशासन का खून भरा और उसे पी लिया ये नजारा इतना भयानक था कि पूरी युद्ध भूमि कांप उठी भीम ने उसी खून से द्रौपदी के बालों को भी भिगोया जैसे उसने अपनी बेइजती का बदला लेने तक खुला रखा था द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई और भीम का प्रण भी गौरव सेना में खौफ फैल गया भीम का ऐसा विकराल रूप पहले किसी ने नहीं देखा था खुद भीम को यह बदला लेकर जो सुकून मिलाव से शब्दों में बया नहीं किया जा सकता उसने गरजते हुए कहा द्रौपदी तेरे बाल अब पवित्र हो गए हैं दो शासन को यमलोक भेजकर तेरे अपमान का बदला पूरा हुआ इस भयानक लेकिन न्यायपूर्ण काम से पांडव खेमे में तो आंखों के सामने उसके भाई का इतना बुरा अंत हुआ और वो कुछ नहीं कर सका इस घटना ने दुर्योधन और कर्ण को और ज्यादा भड़का दिया अब ये युद्ध आर पार की लड़ाई बन चुका था भीम के इस हमले के बाद कौरव सेना और भी ज्यादा आक्रामक हो गई खुद कर्ण ने पांडव सेना पर जोरदार धावा बोल दिया। ग़जब की धनुर्विद्या और धावास्त्रों से कर्ण पांडवों के बड़े बड़े महारथियों पर भारी पड़ने लगा वो रणभूमि में बिजली की तरह घूम रहा था और पांडव सेना में हाहाकार मच गया कर्ण ने अपने तीरों से पांडवों के कई वीर सैनिकों हाथियों और घोड़ों को मार गिराया उसके इस तूफानी वेग को रोकने के लिए नकुल सहदेव दृष्ट दुम्न सात्यकी और द्रौपदी के पांचों बेटे एक साथ उस पर टूट पड़े लेकिन कर्ण अकेला ही सबको तितर बितर करता चला गया नकुल ने कर्ण पर बहुत तीखे बाण चलाए लेकिन कर्ण ने बड़ी सफाई से उसके सारे बाण काट दिए और पलटवार करते हुए नकुल के रथ के घोड़े और ध्वजा गिरा दी नकुल रथहीन होकर पैदल रह गया और कर्ण का अगला बाढ़ बिल्कुल उसके पास आकर रुका कर्ण ने धनुष तान रखा था। वो एक पल में नकुल दिया। उधर किसी और हिस्से में, धर्मराज युष और दुर्योधन का आमना सामना हो गया युधिष्ठिर ने गुस्से में गदा उठाई और दुर्योधन के रथ पर दे मारी जिससे दुर्योधन कुछ पल के लिए हिल गया युधिष्ठिर ने एक तीखा बाण मारकर दुर्योधन को घायल भी कर दिया लेकिन तभी कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा वहां आ पहुंचे और दुर्योधन को बचा लिया अश्वत्थामा ने पलटकर युधिष्ठिर पर बाणों की बारिश कर दी और इससे पहले कि युधिष्ठिर संभल पाते एक तीर उनके शरीर को भेदता हुआ निकल गया युधिष्ठिर घायल होकर अपने शिविर लौट गए कृष्ण ने हालात संभालने के लिए सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा में भेजा इतने में खबर मिली कि अर्जुन युद्ध भूमि में वापस आ रहे हैं तब कर्ण ने सात्यकी पर हमला बोला सात्यकी ने बड़ी बहादुरी से कर्ण को रोके रखा पर कर्ण की ताकत के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और घायल होकर पीछे हट गए कर्ण उन सब पर भारी पड़ रहा था लेकिन अजीब बात यह थी कि वो किसी को जान से नहीं मार रहा था नकुल सहदेव सात्यकी सबको हराने के बाद भी कर्ण ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया कौरव पक्ष के कुछ रात को कुंती गंगा किनारे कर्ण से मिलने पहुंची थी कुंती ने कर्ण को उसके जन्म का सच बताया कि वो सूर्य पुत्र है और उन्ही के गर्भ से जन्मा पांडवों का सबसे बड़ा भाई है ये सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई जिसे वो जिंदगी भर सूत पुत्र समझता रहा पता चला कि पांडव उसके सगे भाई हैं। कुंती ने विनती की कि वो युद्ध छोड़कर पांडवों का, का रिश्ता दोस्ती से बड़ा है उस रात कर्ण के मन में उठा। एक तरफ और कुल का सम्मान मिलने की चाहत और दूसरी तरफ दुर्योधन से निभाई दोस्ती का फर्ज कर्ण ने, ने कुंती को वचन दिया कि वो दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा चाहे उसे धर्म के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े लेकिन कर्ण ने एक और वादा किया मामे अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी और बेटे पर हथियार नहीं उठाऊंगा कुंती के पास एक बेटे को खोने का ही विकल्प था कर्ण ने साफ कहा या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा और सिर्फ मैं बचूंगा या अर्जुन मुझे मार देगा दोनों ही सूरतों में तुम्हारे पांच बेटे अर्जुन सहित बाकी पांडव जिंदा रहेंगे कर्ण ने कुंती को भरोसा दिलाया कि वो नकुल सहदेव भीम या युधिष्ठिर में से किसी को नहीं मारेगा बस यही वजह थी कि मैदान में मौका मिलने के बाद भी कर्ण ने नकुल सहदेव को छोड़ दिया और युधिष्ठिर पर भी जानलेवा हमला नहीं किया हार्जुन जिनको लेकर उसके मन में कोई शक नहीं था वही तो उसके जीवन का मकसद था इस राज का बोझ लेकर कर्ण लड़ रहा था उसे पता था कि जिन पांडवों से वो लड़ रहा है वे उसके अपने भाई हैं पर किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाई लेकिन दिल के किसी कोने में मां और भाइयों से लड़ने का दर्द जरूर था युधिष्ठिर भीम सहदेव को जीवन दान देकर उसने अपना मानवीय धर्म निभाया भले ही वो शत्रु पक्ष का सेनापति था इस बीच अर्जुन पंद्रहवें दिन की शाम तक मुख्य युद्ध से दूर था दुर्योधन ने चाल चली थी कि अर्जुन को कहीं और उलझाए रखा जाए ताकि कर्ण बाकी पांडवों को खत्म कर सके इसके लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा अपनी संसप्तक सेना के साथ अर्जुन को दूर ले गए थे अर्जुन को दिन भर उनसे लड़ना पड़ा लेकिन सोलहवें दिन की शाम तक अर्जुन ने उन सारे संसप्त वीरों का सफाया कर दिया और सुशर्मा को भी मार गिराया सत्रहवें दिन की शुरुआत में बचे कुछ त्रिगर्थ योद्धाओं ने फिर अर्जुन को घेरना चाह पर अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके सबका काम तमाम कर दिया सारे संसप्तकों को खत्म करने के बाद अर्जुन मुख्य रणभूमि की ओर मुड़ा उसे खबर मिल चुकी थी कि अब कौरव सेना की कमान कर्ण के हाथ में है जब अर्जुन लौटा तो उसने देखा कि युधिष्ठिर घायल होकर तंबू में लौट चुके हैं और भीम सात्यकी जैसे कई वीरों को कर्ण ने पस्त कर दिया है हालात की गंभीरता को समझते हुए अर्जुन सीधे वहां पहुंचा जहां कर्ण की सेना पांडवों को दबा रही थी अर्जुन के आते ही पांडव सेना में फिर से जान आ गई और कौरव सेना का ध्यान बट गया। अब रणभूमि में चल रहे छोटे मोटे द्वंद्व थम गए और सबकी निगाहें बस एक ही मुकाबले पर टिक गई अर्जुन बनाम कर्ण अब इस मुकाबले में आगे क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे आज के लिए इतना ही सुनने के लिए धन्यवाद